आज 29 दिसंबर 2016, 2016 का आखिरी गुरुवार है और हरियात्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और इस वर्ष के समापन के साथ ही साथ करीब करीब हमारी विज्ञान भरो के अध्ययन की, की प्रथम यात्रा भी समापन की ओर है और 112 धारणाएं हम पिछली बार तक पढ़ चुके हैं जो कुल 112 सौ विज्ञान घरों में दी गई हैं उस पे अब चिंतन करने का समय है और ये समय है कि हम स्वयं में खोजें कि क्या हमें कोई एक भी धारणा हृदय को छुई या जिसने हमारे हृदय में स्पंदन पैदा किया या जिसको पढ़ के रोंगटे खड़े हुए अगर ऐसी कोई भी धारणा है तो उसका हमें नियमित अभ्यास करना चाहिए जैसा कि आगे अभी जो उपसंहार के कुछ श्लोक हैं उनमें परमशिव भी कहते हैं कि इन एक धारणाओं में से अगर किसी एक में भी योगी सतत प्रयास से लग जाता है तो उसे वो सर्वोच्च प्राप्तव्य शिव वो प्राप्त हो सकता है तो इसके पहले कि अपन इस उपसंहार को पढ़ना शुरू करें आज से हम एक एक धारणा को फिर से एक बार समझते हैं और उसके बाद हम ये उपसंहारात्मक धारणाओं के बारे में बात करेंगे एक धारणा शिखर है पूरी बात का जो अब तक एक बारह धारणाओं में हमने समझा है हर धारणा में एक छोटी सी अत्यंत छोटी सी क्रिया है और उसके बाद में वो भैरव भाव प्राप्त करने की बात है तो भैरव भाव क्या है इस बात को ये अंतिम धारणा समझाती भी है और वो अंतिम धारणा आपको इस ज्ञान के शिखर पर ले जाती है हमने जो पिछली बार पढ़ी थी वो कहते हैं कि जो संसार है जो दिखाई देने वाला संसार है वो ज्ञाता से प्रकट होता है यानी जो इस संसार को देखता है जो इस संसार को भोगता है वही इसका स्वामी है क्योंकि उसी से संसार प्रकट है ये बात हम कई बार पढ़ भी चुके हैं इस पर चिंतन भी कर चुके हैं और विज्ञान भी ये बात कह चुका है कि अगर किसी भी घटना का कोई दर्शक नहीं है तो उस घटना के घटने या न घटने के बीच में कोई फर्क नहीं है जैसे एक कर्णप्रिय संगीत कहीं बजा और सुनने वाला एक भी नहीं है तो फिर वो संगीत बजा या नहीं बजा इसका कोई मायना नहीं है क्योंकि कर्णप्रियता तो हमारे भीतर है कर्णप्रियता किसी जड़ यंत्र में नहीं है कर्णप्रियता तो हमारे भीतर है क्योंकि चेतन हम हैं जड़ संसार के रचयिता हम हैं हमारे भीतर वो समस्त भाव बीज रूप में अंकित हैं सारा आनंद सारी कर्णप्रियता सारे नृत्य सारे संगीत सारी चित्रकारी सारी कलाकारी हमारे भीतर छिपी हुई है और इसको उगाड़ने वाले उद्दीपन बाहर उपलब्ध है जैसे किसी कर्णप्रिय संगीत ने हमारे भीतर नृत्य पैदा कर दिया आनंद पैदा कर दिया वो आनंद पैदा करने के लिए वो एक उद्दीपन है वर आनंद तो हमारे भीतर ही है इसलिए वो कहता है कि सारा ज्ञात संसार या प्रमेय संसार ज्ञाता से उत्पन्न होता है यानी सारा संसार का उत्पन्न होने का कारण ज्ञाता है अगर चलो मैं नहीं हूं तो मेरा संसार नहीं है संसार में अगर एक भी जीव नहीं है तो संसार विलुप्त है ही नहीं संसार इसका अस्तित्व शून्य नगण्य है क्योंकि तब तक इस संसार का अस्तित्व है जब तक इस संसार का भोगता है अगर कोई भी भोगने वाला नहीं है संसार को तो संसार है ही नहीं इसका मतलब संसार गौण है प्रथम इसको भोगने वाला है या इस संसार को देखने वाला ही इस संसार का जनक है अगर ये संसार नहीं है तो कुछ भी नहीं तो वो कहता है कि ज्ञान ज्ञाता से संसार पैदा होता है तो जब इस संसार को देखा जाता है तो योगी उसमें ज्ञाता को देखता है जैसे पूरा संसार उसे चेतना का प्रतिबिंब दिखाई देता है या चेतना का प्रोजेक्शन दिखाई देता है उसको दिखाई देता है कि सारा संसार उसी चेतना का विकास है उसकी अभिव्यक्ति है उसी चेतना की अभिव्यक्ति है और जब वो चेतना का चिंतन करता है तो उसे संसार दिखाई देता है यानी ये ऋषि है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है परस्पर आधारित है जब वो संसार को देखता है तो उसे शिव दिखाई देता है जब वो शिव का चिंतन करता है तो शिव में वो संसार दिखाई देता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से अभिन्न है क्योंकि वो अंतिम लाइन है एक जो धारणा की कि दोनों का स्रोत एक ही है जो हम आत्मा यानी हमारी जो चेतना कहें वो वो भी शिव है और संसार भी शिव है तो दोनों का जब स्रोत एक ही है दोनों में अभिन्नता है तो फिर एक दूसरे को देखने में हमको एक दूसरे की स्मृति होना स्वाभाविक है जैसे कि अगर हम खूब सारे सोने की बड़ी दुकान देखें तो उसमें जो जोहरी होगा उसे दिखाई देगा दस किलो सोने की सामग्री दिख रही मेरे को उसको क्या दिखाई देगा वो एक एक आभूषण की डिजाइन ने देखेगा उसे स्वर्ण दिखाई देगा कि इसमें कितना स्वर्ण होगा वो संसार को देखेगा उसे शिव दिखाई देगा वो इतने सारे आभूषण देखेगा उसमें उसको स्वर्ण दिखाई देगा और अगर उसके सामने कुछ स्वर्ण के टुकड़े रख दिए जाएं तो उसमें उसको आभूषण दिखाई देगा कि इससे इतने आभूषण बना सकता हूं कि दुकान चल जाए मेरी इसलिए दोनों आधारित हैं क्योंकि स्वर्ण भी वही है और आभूषण भी वही है आभूषण एक रूप है जिसको वापस स्वर्ण में बदला जा सकता है और वापस स्वर्ण से आभूषण बनाए जा सकते हैं ऐसे ही शिव अपने आप में संसार को समेट लेता है और उससे फिर नया संसार बना सकता है यह एक खेल है एक प्रक्रिया है जैसे रेत के घरोंदे बनते हैं बच्चा बनाता है मिटाता है फिर नया बनाता है उसमें कुछ नई डिजाइन देता है उसमें कुछ नया करने की कोशिश करता है फिर जब उससे उसका मन भर जाता है उसको फिर वापस मिटा के फिर से नया घरोंदा बना देता है तो उसमें उस रेत के घरौंदे में उसे तरह तरह के मल, महल दिखाई देते हैं लेकिन हर महल में उसको रेत का घरौंदा दिखाई देता है कि रेत तो है अभी मिटा के फिर से दूसरा बना देना ऐसे ही योगी होता है जिसे संसार में उसको शिव दिखाई देता है और शिव में उसको संसार दिखाई देता है क्योंकि दोनों का अभेद है दोनों में कोई परमार्थिक फर्क नहीं जो परमार्थिक अंतर नहीं है मोटे तौर पर दोनों चीजें अलग दिखती हैं आत्मा और संसार लेकिन योगी को संसार और आत्मा दोनों अभिन्न दिखाई देते हैं तो ये हमारी एक सौ धारणा थी और एक सौ धारणा ने हमारे ज्ञान के शिखर को छू लिया कि हमको एकात्मक भाव की जो धारणा है सी दी वर्ल्ड एज यूनिटी संसार को एक इकाई की तरह देखें वो बात इसमें चरम स्थिति में समझा दी गई सर्वोच्च स्थिति में समझा दी गई कि संसार शिव है और शिव संसार है तो ये बात हमारी जब समझ में आ जाती है इसी को अद्वैत का शिखर कहते हैं कि जब हमको संसार में आ जाए कि संसार और परमात्मा अभिन्न है संसार में जो दिखाई देता है हमको अच्छा बुरा शुचि अशुचि दिखाई देती है अंतिम जो शब्द हैं एक धारणा के वो है कि जब सब कुछ शिव है तो संसार में अशुद्ध क्या हो सकता है अशुचि क्या हो सकता है शुचि कुछ हो ही नहीं सकती शुचि मतलब पवित्र असुचि यानी अपवित्रता तो संसार में कोई अपवित्रता नाम की कोई चीज है ही नहीं अगर हमारी दृष्टि वो है जैसे एक टूटा फूटा गहना उसको कोई खरीदने वाला नहीं दिखेगा लेकिन सोनार खरीद लेगा उसको मालूम है फर्क क्या पड़ना है गहना ही बनाना है टूटा फूटा दो तो भी वही भाव देगा और तुम नया वापस दोगे तो भी वही भाव देगा उसको मालूम है कि तो गला के मुझे दूसरा आभूषण माना है इसलिए उसके लिए उस टूटे फूटे गहने में और एक जो आप पुराना गहना वापस लेके जाते हो दोनों में उसके लिए कोई फर्क नहीं है इसी तरह शुचिता और अशुचितता का भेद योगी नहीं करता योगी के लिए कुछ भी अशुचि अपवित्र नहीं है सब कुछ पवित्र है क्योंकि संसार ही उसको शिव दिखाई देता है इसमें अपवित्रता कहां से आएगी उसके लिए जो बाहरी क्रियाकलाप है उसके प्रति भी उसका दृष्टिकोण बदल जाता है इसी शुचि अशुचि की बात है कि जैसे एक सामान्य पूजा पाठी व्यक्ति होगा तो कहेगा स्नान के बगैर परमेश्वर को मत छू परमेश्वर की मूर्ति को स्नान के बगैर मत छू क्योंकि वो अपवित्र हो जाएगी योगी कहेगा उसको छूने से मैं भी पवित्र हो जाऊंगा क्योंकि वो पवित्रता सब जगह है तो वो अपवित्रता कैसे फैलाएगी परमेश्वर को छूने से परमेश्वर कैसे पवित्र हो जाएंगे बल्कि उसको छूने से मैं पवित्र हो जाऊंगा इसलिए पवित्रता की बात उच्चतर स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता अपवित्रता पवित्रता में और इसी तरह से जितनी भी ऋणात्मकता है संसार में और जितनी भी धनात्मकता है संसार में उन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है एक सौ बारहवीं धारणा का निष्कर्ष जो हमको नेगेटिविटी दिखाई देती है चोर डाकू उचक्का बदमाश हमारे घर चोरी करने वाला हमको नुकसान पहुंचाने वाला हमारा प्रतिस्पर्धी हमसे ईर्शा करने वाला इन सबके जनक हम हैं हमारे कर्म ही इनके जनक हैं हमने कुछ ऐसे कर्म किए कि परमेश्वर को चोर का रूप लेना पड़ा ऐसे कर्म किए कि उसने हमको प्रतिस्पर्धी के रूप में हमारे सामने खड़ा हो गया हमने ऐसे कर्म किए जो हमारा नुकसान पहचान पहुँचाने वाला बन गया इसलिए हमको जो हमको जो नेगेटिविटी संसार में दिखाई देती वो हमारी अपनी रचना है अपनी क्रिएशन है अपने कर्मों के द्वारा चूंकि हम उन कर्मों को भूल जाते हैं इसलिए फिर कभी कभी हम दोष देते हैं कि परमेश्वर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा कि मेरा ऐसा हुआ लेकिन हमने बिगाड़ने सुधारने की बात नहीं है हम अपने कर्मों के कारण हमने वो सब कुछ पैदा किया अपना संसार जो हम जिसको भोगते जिसमें हम दुख भोगते हैं हमने दुख के बीच डाले हम सुख भोगते हमने सुख के बीच डाले योग सभी बीजों को भून डालना चाहता कि मुझे अब न सुख में रुचि है न दुख में रुचि है मुझे अब रुचि है तो परमार्थ में रुचि है परमेश्वर की प्राप्ति में रुचि है मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में रुचि है तब वो कर्मों के बीजों को भून डालना चाहता है तो वो स्थिति के लिए एक सौ धारणा शिखर का ज्ञान देती है कि सब कुछ शिव है और शिव में सब कुछ है अब है है। ये उपसंहारात्मक धारणाएं हमारी शुरू करते हैं कि यह कहती है पहली उपसंहार की धारणा मानसम चेतना शक्ति आत्मा चतुष्टयम् चतुष्ट हम मन हमारा इंसान का मन चेतना यहां चेतना से तात्पर्य बुद्धि से है वो क्यों वो अभी भी अगली लाइन में समझ में आ जाएगा कि मन बुद्धि शक्ति का मतलब यहां पर है प्राण शक्ति और आत्मा से यहां पर है हमारा सीमित चेतना इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस या जीव चेतना ये चार चीजें हैं हमारे को जो इस संसार में सबसे पहले बनती हैं और इंडिविजुअल को यानी व्यक्ति को बनाती हैं। इंडिविजुअल को बनाती है व्यक्ति को बनाती हैं। इन व्यक्ति को बनाने में यानी व्यक्ति का निर्माण करने में चार चीजें हैं वह है मन बुद्धि प्राण शक्ति और सीमित चेतना जिसको हम ठीक से तब समझ पाएंगे जब शुसूत्र का जो दूसरा भाग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसमें लिखा है पहले में लिखा है चैतन्य आत्मा दूसरे में लिखा आत्मा चित्तम यानी कि मेरी इंडिविजुअलिटी चित्त से है मन बुद्धि और अहंकार के कारण मेरी व्यक्तित्व है मेरा व्यक्तित्व है तो वो बात इसमें कहते हैं कि मन बुद्धि प्राण शक्ति और मेरी सीमित चेतना है ना अहंता शरीर के साथ जुड़ी हुई अहंता ये चतुष्ट है चतुष्ट चार चीजें हैं चार की जोड़ी है यदा प्रिय परीक्षीणम तो शिवजी पार्वती जो कहते कि हे प्रिय जब ये क्षीण हो जाती है ये गल जाती परीक्षीण का मतलब होता विलीन हो जाना जैसे शकर पानी में विलीन हो जाती है नमक पानी में विलीन हो जाता है उसको बोलता परीक्षिणम, तो यदा परीक्षिणम तदा तैरव तद वकू जैसे ही ये चारों विलीन हो जाती हैं, उसी भैरव भाव प्रकट हो जाता है भैरव भाव तो है ही जैसे एक बल्ब को जलाया आपने और उसके चारों ओर काला कपड़ा खूब सारे बांध दिए चार छ कमरे में अंधेरा है प्रकाश अपनी जगह है प्रकाश ने तो मना किया इस कमरे को उजाला देने का लेकिन हमने उसके ऊपर आवरण कर दिया और इतना प्रबल आवरण कर दिया कि प्रकाश उससे बाहर नहीं आ सकी। अगर हम इनको परीक्षण कर देते हैं इस बंधन को को या इसके आवरण विलीन कर देते हैं हटा देते हैं तो क्या होगा वो भैरव भाव तत्काल प्रकट हो जाएगा क्योंकि वो तो प्रकट है ही वो तो हमेशा प्रकाश देने को तत्पर है वो तो ईवर शाइनिंग है हमेशा प्रकाशमान है परमेश्वर का प्रकाश कभी क्षीण नहीं होता जैसे सूर्य को बादल ढक देते हैं इससे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है तो उसको जिस पर बादल की छाया है ऐसे ही जब हमको ये फर्क पड़ता है कि हम शिव नहीं हैं इसलिए क्योंकि हमारी अहंता हमारी बुद्धि हमारा मन हमारी प्राण शक्ति ये हमें एक व्यक्ति बना देती है और हम इस व्यक्तित्व से बाहर नहीं आ पाते यही नियति कही जाती है पांच हमारी जो लिमिटेशंस हैं उनमें से एक है लिमिटेशन लिमिटेशन इन स्पेस नियति जो हमारी शरीर नामक एक आकार के अंदर हम सीमित हो जाते हैं तो जिस क्षण ये चार क्षीर्ण हो जाते हैं और इन चार को क्षीर्ण करने का यह एक जो विधियां हमने पढ़ी है वह 112 सौ विज्ञान इन चारों को क्षीण करने के लिए मन को विचारहीन करना आत्मा को उसके आवरण से मुक्त करना प्राण को उसके मूल स्वरूप में देखना क्योंकि कहते हैं कि प्राण ही सबसे पहले बनता है चिति से प्राण बनता है यानी जो सर्वोच्च चेतना से सबसे पहले प्राण बनता है तो प्राण को अगर हम सर्वोच्च चेतना के रूप में जब देखें तो उस तरह तो ये चारों विलीन होकर चेतना बन जाते हैं और उनको हम चेतना के रूप में देख सकते हैं यानी सर्वोच्च चेतना के सुप्रीम कॉन्शियसनेस के रूप में देख सकते हैं तो जब ये चारों विलीन हो जाते हैं शरीर से अहंता विलीन हो जाती है मन तरंगहीन हो जाता है निस्तरंग हो जाता है उस समय यह हमारा वास्तविक स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाता है तो अगली धारणा है या अगला जो श्लोक है वो कहते हैं निस्तरंगोपदेशाना शत मुक्तम समासत द्वादशाभ्य देवी यज्ञवा ज्ञान वो कहते हैं कि हे देवी मैंने ये मन को निस्तरंग करने की 112 विधियां अब तक बता दी ना यहां पर उन्होंने अपनी धारणाओं की गिनती खुद होके बता रहे हैं शिव जी कि निस्तरंगोपदेशा उपदेशानाम निस्तरंग होने की विधियां उपदेश की मैंने शतमुक्तम द्वारा आप मुक्त हो सकते हो इस आवरण से जो आपके ऊपर है उस आवरण से मुक्त हो सकते हो शत यानी सौ और द्वादश मैंने सौ से एक सौ सौ से बारह ऊपर देवी यज्ञ ज्ञान अविजन जिन्हें जानकर ज्ञान प्रकट हो जाता है ज्ञान का मतलब होता है अंतिम ज्ञान परमार्थ जब प्रकट होता है वही अंतिम ज्ञान है ज्ञान तो हम कहते हैं यह भी हमको है कि कार चलाते आता है यह भी ज्ञान है हम डॉक्टर बन गए यह भी ज्ञान है हमको कोई मशीन सुधारते आते ये भी ज्ञान है लेकिन इस ज्ञान में और उस ज्ञान में क्या फर्क है एक इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान है जो हम आंख से देख लिया ऐसा ही हुआ था इसी ने ये चोरी की थी मेरी आंख से देखा मुझे ये ज्ञान है ये भी एक ज्ञान है किसने चोरी की तो वो भी एक ज्ञान है और उस ज्ञान में और इस ज्ञान में क्या फर्क है क्यों कहते हैं कि 112 सौ धारणाओं से जब मन तरंगहीन हो जाता है तो ये ज्ञान प्रकट हो जाता है तो ये ज्ञान अंदर से आता है इसको बोलते हैं अंतर ज्ञान, या इंटीट्यू नॉलेज अंतर ज्ञान जो भीतर से प्रकट होता है इसी का नाम अक्रम ज्ञान भी है क्योंकि क्रमबद्ध प्राप्त नहीं होता जैसे एक मशीन को सुधारने वाला मैकेनिक है तो पहले उसको एक एक पार्ट के बारे में समझा जाएगा एक एक चीज को सुधारना धीरे धीरे निष्णात होता चला जाएगा उसमें उसमशन को कैसे क्योंकि वो क्रमबद्ध तरीके से उसका आरोहण होता है लेकिन यहां पर अंदर से आना वाला गया किसी भी क्रम का मोहताज नहीं वो बिना क्रम के एकाएक प्रकट होता है तो ये ज्ञान निस्तरंग होने पर प्राप्त होता है इसमें पूरी ब्रह्मांडी प्रक्रिया बता दी गई है इन दोष श्लोकों में अगर हम देखें तो पूरी ब्रह्मांडी प्रक्रिया बता दी गई कि परमेश्वर शिव ने इंडिविजुअल बनाया और उस इंडिविजुअल में परमेश्वर शिव के समस्त एट्रीब्यूट हैं समस्त गुण हैं और वो वापस उस स्थिति तक जा सकता है तो परमेश्वर शिव ने अवतरण किया और इंडिविजुअल बना योगी ने आरोहण किया और वो शिव बना ये एक चक्र जैसा है और परम परम योगी वो है जो जब चाहे आरोहण कर सकता है जब चाहे अवरोहण कर सकता है यानी इस पूरे ब्रह्मांडीय चक्र में उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो जब चाहे शिवत्वता प्राप्त कर लेता है जब चाहे वापस संसारी पुरुष बन जाता है ये पूर्ण शिवत्ता वो नहीं है जो पूर्ण शिवत्वता का दर्शन कर ले पूर्ण शिवत्वता वो है जो पूर्ण शिवत्ता से वापस अवरोहण और आरोहण करने की क्षमता हासिल कर ले आरोहण करे शिवत्ता तक अवरोहण करे पुनः संसार तक और इसमें स्वतंत्रता से विचरण कर सके वो पूर्ण योगी अगला है कि अत्र चेतक में युक्तों ने इनमें से किसी एक में युक्त होने पर अब एक सौ बारह धारणाओं के बारे में शिवजी ने बताया अब होता था कि अत्र चेतक में युक्तों इन एक सौ बारह में से किसी एक से जुड़ने पर जायते भैरवह स्वयं वो स्वयं ही भैरव हो जाता है जायते भैरव स्वयं 112 धारणा है आपको लगे किसी एक में आपका दिल रम गया एक के साथ आपका तादात में हो गया रेजोनेंस हो गया अनुनाद हो गया और आपको लगा कि इसको सुनते से मेरा हृदय के अंदर कंपन शुरू हो गया यानी यही धारणा आपके व्यक्तित्व के अनुकूल है आपके जीवन में यही धारणा आपका परिवर्तन ला देगी तो अत्र चेतकमा युक्त युक्त जायते भैरवह स्वयं वाचा करोति ती अब वो जो चाहे वो किसी चीज को जो बोलता है वो हो जाता है यानी उसको इसको बोलते वाक सिद्धि कि वाचा करोति करो तर्माणी उसने जो बोल दिया जैसे किसी का साहब बारिश नहीं हो रही मन के आज होगी ना तो उसकी बात को रखने के लिए बारिश को होना ही पड़ेगा क्योंकि वाचा करो ती यानी वो जो बोलेगा उसकी वाक सिद्धि हो गया वो जो बोलेगा वो होना ही है वो तो वाचा करोती कर्माणी शापानुग्रह कारक कर। वो किसी पर शाप भी दे सकता है किसी को अनुग्रह भी कर सकता है वो और दोनों कर सकता है किसी पर क्या है ना उस पर कृपा कर देता है अनुग्रह कर देता है कि वो जैसा चाहे किसी की बीमारी हटा दे किसी को दुख से सुखी कर दे और मेलाडिक्शन शाप भी दे सकता है किसी को कि अगर वो कोई गलत कर रहा है इस संसार के प्रति दुष्कर्म कर रहा है तो उसको श्राप देने की भी उसकी स्थिति क्योंकि वो जो कहता है उसकी वाचा कभी झूठ साबित नहीं होती इसके आगे वो लिखते हैं कि अजरामरता में स्वर्णिमादि गुणान्वित अब वो योगी अजर और अमर हो जाता है अजर का मतलब होता है जो बुढ़ा ना हो हमारे यानी जो मृत्यु को प्राप्त न हो लेकिन उसका शरीर तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही क्योंकि उसने शरीर ग्रहण किया है वो बूढ़ा भी होगा ही क्योंकि ये शरीर है उसके पास लेकिन वो इस शरीर को अपना जानता ही नहीं अब वो इस शरीर से अपनी तादात्म्यता नष्ट कर देता है इस शरीर से अपनी तादात्म्यता हटा लेता है विड्रॉ कर लेता है शरीर को मैं हूं यह अधिकार वो छीन लेता है अब वो सारे अधिकार केंद्रीकृत कर लेता है अंतर्मुखित्व तो कर लेता है सारे अधिकार केंद्र शासित हो जाते हैं यानी पूर्ण आत्मा में अवस्थित हो जाता है शांत चित्त आत्मा में अवस्थित हो जाता है इस शरीर से उसकी अंता समाप्त हो जाती है अब वो शरीर को बुढ़ा होते देखता है बीमार होते देखता है मृत्यु पाते देखता है लेकिन वो खुद चिरयुवा बना रहता है क्योंकि उसमें बुढ़ा बुढ़ापा जरा मृत्यु इनका कोई भी अतिक्रमण नहीं होता क्योंकि आत्मा इन सब चीजों से परे है इनसे मुक्त है तो अजरा मर्ता मेती सो अणिमादी गुणान्वित जो सिद्धियां हैं संसार में प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियां हैं वो सिद्धियां उसके हस्तगत रहती सिद्धियां उसकी अनुचरी हो जाती उसकी दास हो जाती और वो उन पर शासन करता है योगिनी ना, नाम प्रयोदेवी सर्वमेला पदार्थिका अब वो योगिनियों का प्रिय हो जाता है यहां पर योगिनियों से तात्पर्य है शिव की शक्तियां शिव की जो मूल शक्तियां हैं वो है इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ये तीन मूल शक्तियां इन तीन में भी इच्छा शक्ति सबसे मूल है जिसको हम कई नामों से पुकारते हैं दुर्गा अंबा काली आद्या ये सभी नाम उसकी परमेश्वर की इच्छा शक्ति ये उसकी विमर्श शक्ति है जो परमेश्वर जिस शक्ति से अपने आप को पहचानता है अपने आप को जानता है वही उसकी शक्ति और उससे अभिन्न है क्योंकि जब तक वो अपने आप को नहीं जानेगा जब तक वो परमेश्वर नहीं अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगा जब तक वो परमेश्वर ही नहीं है तो वो इन समस्त शक्तियों का स्वामी हो जाता है और उन शक्तियों का स्वामी केवल शिव हो सकता है दूसरा कोई हो ही सकता इसलिए वो योगियों का प्रिय और सर्व मेला मेलापकाधिपक मेलापक शब्द हमने शादी विवाह के मामले में सुना है मेलापक का मतलब होता है मिलना आपस में मिलन तो इसमें हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि हमारी जो सीमित जीव चेतना है इसकी उस विशाल समुद्र से जो चेतना का महानव है उससे मिलन हो जाता है यह इससे बड़ा संसार में कोई मिलन नहीं है क्योंकि हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव जैसे कि एक, एक ओस की बूंद भी है तो उसका अंतिम पड़ाव तो वही समुद्र है जहां से वो भाप बन निकली थी वही अंतिम पड़ाव है उसका तो जब ये अंतिम पड़ाव में जब वो पहुंच जाती है तो इसको मेलापक कहता है मेलापक यानी संपूर्ण मिलन जो दो से एक हो गए द्वैत से फिर अद्वैत हो गए शादी विवाह के अवसर पर हम इसी बात को इस तरह से लेते हैं कि जो अलग अलग घरों में पैदा हुआ एक लड़का एक लड़की जो अलग अलग परिवेश में पले बढ़े और अब वो अपने वास्तविक घर में आ गए लड़की अपने वास्तविक घर में आ गई अब वो वास्तविक जोड़ा पूर्ण हो गया जो एक दूसरे घर में अधूरे पड़े थे अब वो दोनों एक जगह पे आके पूर्ण हो गए ये उनका सांसारिक मिलन पूर्ण हुआ ये विवाह की शब्दावली है और यहां पर ये यो, योग की शब्दावली है कि जीवन का जो अंतिम मनुष्य का लक्ष्य है जो अधिकतर लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि माया की दृष्टि से हम उस वास्तविक लक्ष्य को नहीं देख पाते हमारे लक्ष्य कैसे होते हैं कि इतना धन एकत्रित हो जाए एक मकान हो जाए एक कार हो जाए इसके बाद हमारा लड़का हो जाए फिर लड़के की नौकरी लग जाए फिर लड़के की शादी हो जाए फिर लड़के की बच्चे हो जाए फिर लड़के के बच्चों को हम विवाह देख लें फिर उनके बच्चे हो जाएं, और इसी उद्देश्य को लेते लेते लेते लेते, लेते जीवन समाप्त हो जाता तो ये हमारे टारगेट्स होते और जिन टारगेट्स में कभी या जिन लक्ष्यों में कभी पूर्णता प्राप्त कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि हर लक्ष्य अपने आप में अपूर्ण है अगर शादी है तो नया लक्ष्य बच्चा हो गया बच्चा है तो नया लक्ष्य हो गया कि उस बच्चे का बड़ा होना उसका एजुकेशन होना उसका लाइफ में सेटल होना फिर उसके बाद में उस बच्चे का फिर शादी होना फिर उसके बच्चे होना इस तरीके से हम उस मोह से कभी भी मुक्त नहीं हो पाते वो सारा मोह हमको सतत संसार को खींचता इसलिए कहते हैं कि वो महान मिलन क्यों है क्योंकि हम में से बिरला कोई उस महान मिलन के क्षण का साक्षी हो सकता सबको नहीं हो पाते क्यों नहीं हो पाते सबको उस मिलन के साक्षी क्योंकि हमको उस मिलन तक जाने के लिए इन माया जनक बाधाओं को पार करना आवश्यक हो जाता है तो मेलापक शब्द योग का भी है और मेलापक शब्द संसार का भी है संसार में हम शादी ब्याह के मामले में मेलापक बोलते हैं कि जब मिलन होता है लड़के लड़की का और यहां पर हम परम मिलन की बात करते हैं कि जब एक टुकड़ा परमेश्वर शिव के चेतन के समुद्र का अलग हुआ था और वो पूरी ब्रह्मांडीय लाखों योनियों में घूम फिर के वापस वापस जब उस समुद्र में वापस आता है उसको मेला हैं तो वो मेला पक्का स्वामी हो जाता है वो मेला पक्का दर्शक हो जाता है मेला पक्का वो अपनी चेतना को उस महानव में विलीन होते देख लेता है यह एक विरला दृश्य कई लाखों योनियों के बाद में एक बार उसको योगी को वो दृश्य देखने का अवसर मिलता है लेकिन कब मिलेगा जब वो इन मायाजनक बाधाओं को पार करने की साहस है उसमें अन्यथा नहीं कर पाएगा तो अजरा मता मेती सो अणिमादी गुणानुतर ये यह सिद्धियां जो है अनिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य वशित्व ईशित्व और यत्र कामना वसाईित्व ये आठ सिद्धियां प्रसिद्ध हैं। इन आठ सिद्धियों में जैसे अणिमा यानी एकदम बहुत छोटा हो जाना या अदृश्य हो जाना लगी मैने इतना हल्का हो जाना कि आप हवा में उड़ सको महिमा यानी इतना भारी हो जाना कि कोई हिला भी नहीं सके इतना विशाल और भारी हो जाना प्राप्ति का मतलब होता है कि अगर कोई इच्छित वस्तु हो तो तुरंत प्राप्त कर ले प्राकाम में यानी कोई भी कामना पूर्ति बिना बाधा के उसकी होती है उसकी जो इच्छा हो वो अपने आप प्राप्त हो जाती है उसको वशित्व का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु या परिस्थिति को अपने अधीन कर लेना अपने वश में कर लेना का मतलब होता है कुछ भी बनाना और कुछ भी मिटा देना कुछ भी बनाना अपनी इच्छा से कुछ भी निर्मित कर सकता है और अपनी इच्छा से कुछ भी मिटा सकता है वो यत्र काम वसा कुछ भी संकल्प ले वो संकल्प पूरा वो अगर वो सोच ले कि ऐसा काम होना ऐसा काम करूंगा तो वैसा काम हो जाता है तो यह अष्ट सिद्धियां हैं लेकिन योगी इनका स्वामी होकर भी जो सर्वोच्च योगी इनकी ओर नजर भी नहीं उठाता इनसे उसको कोई सरोकार नहीं होता इन सिद्धियों से क्योंकि कुल मिला के यह समस्त सिद्धियां सिर्फ इसलिए हैं कि अंतिम परीक्षा है जैसे कोई प्रथम रिटर्न एग्जाम में पास हो गया दूसरे में पास हो अब अंतिम में उसको इंटरव्यू है उसका यह समझ लो वो इंटरव्यू है कि तुम अंतिम मेला के लिए योग्य हो कि नहीं हो अगर तुम मेला के योग्य नहीं हो तो इन सिद्धियों में अटक के वापस फिर संसार की दिशा में चले जाओगे लेकिन अगर योग्य हो गए तो इनकी तरफ से वो इनडिफरेंट हो जाएगा इनकी तरफ से वो न्यूट्रल हो जाएगा इनकी तरफ से वो ध्यान देना बंद कर देगा और वो फिर उसके बाद में वो मेला अधिकारी हो जाएगा जीवन नपी विमुक्तो असो अब वो जीवन तो है उसका अभी जो भी उसके प्रारब्ध से बची हुई जिंदगी की सांसें हैं अभी वो उसके पास उसके स्टोर में हैं अभी तो जीवन नपी अपी मतलब हालांकि जीवन अभी है विमुक्तो असो लेकिन फिर भी वो तो मुक्त है इस शरीर से उसका कोई तादात नहीं वो पूर्ण मुक्त है कुर नपी न लिप्य करने के बाद कुरवन का मतलब होता है करना करने का मतलब होता है कर्म तो कर्म करने के बाद भी न लिप पे उससे वो लिप्त नहीं होता है ना कर्म फल का जनक नहीं होता वो कुछ भी करता है तो उसके कार्य कर्म फल पैदा नहीं करते क्योंकि सामान्य जो योगी नहीं है और जो संसारी है हमारे जैसा वो अपने शरीर को स्वयं मानता है कि शरीर में हूं तो वो जो कुछ भी करता है सतत कर्म का जनक है और वो कर्म में लिप्त होता है लेकिन अगर वो शरीर को अपना वास्तविक परिचय नहीं मानता तो इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के प्रति वो जवाबदार नहीं होता और इस तरह से उसकी किसी भी तरह से इसमें कर्म के बंधन में उसकी एंट्री नहीं होती किसी भी तरीके से वो कर्म का बंधन उसको नहीं लगता तो नपी विमुक्त न न तो नहीं होता मैंने एक सौ बारह धारणाएं बताई जिससे निस्तरंग हो सकते हो जिसके द्वारा तुम योग्य प्रियम पक्के अधिकारी हो सकते हो और ये एक सौ बारह धारणाएं पूर्ण संसार की सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का वापस इन सबको बता सकता है और सिर्फ निस्तरंग होकर मन को अपने काबू में रखकर अपना वास्तविक परिचय प्राप्त करके अपनी आत्मा को अपना वास्तविक परिचय जानकर तुम सर्वोच्च लक्ष्य को जिसको मेरा पक कहते हैं कि आत्मा का परमेश्वर में मिलन उस मिलन के अधिकारी हो सकते हो तो फिर देवी प्रश्न करती तो देवी क्या पूछती है इधम यदि वो पुर परामाष्ट महेश्वर अगर यही परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप है ये कितना बढ़िया हाँ प्रश्न है संसार हम लोगों के लिए वो कहता है कि इधर यदि परमाश्च महेश्वर अगर परम महेश्वर का यही स्वरूप है तो फिर एवं मुक्त व्यवस्था जप्ते को जपश्च कर वो फिर सारे संसार के लोगों में जब एक व्यवस्था चल रही है पूजा करना आरती उतारना कुछ ना कुछ कर्म करते रहना तीर्थों पर जाना नदियों में स्नान करना यह क्या है तो फिर उनको जब ये देवी पूछती है जब देवी को शंका होती है कि कि जब आप कहते हो कि सर्वोच्च जो है प्राप्त करने का यही विधि है जो 112 विधियां बताई गई उसे से सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होता है तो फिर ये क्या है वो बोलते हैं कि ये क्या है कि इधम यदि ओपुर देवो पराम महेश्वरा एवं मुक्त व्यवस्थायाम जप्य को जपश्च कर फिर जब किसके लिए किया जाए और जप है भी क्या जब ये प्रश्न पूछती है कि ये जब क्या है और जब किसके लिए किया जाए और जितनी हमारी जो व्यवस्था है एवं मुक्त व्यवस्थाएं हम जो सारी हमारे संसार में धार्मिक व्यवस्थाएं हैं जिसमें तीर्थ है मंदिर है जप है उपवास है अनुष्ठान है तो इनकी क्या कीमत है जब वो पूछते हैं तो वो शिव जी कहते हैं और फिर अगली अभी लाइने कहते हैं कि गायते को महानाथ पूज्यते कश्य फिर ध्यान किसका किया जाए ध्यायते को ध्यान किसका किया जाए हे महानाथ ध्यान किसका करें और पूज्यते कश्य पूजे किसको और जपश का और कश्य और किसको तृप्त करें अब मां यह प्रश्न करती है वो स्वयं तो ज्ञानी है लेकिन हमारे कल्याण के लिए प्रश्न करती हैं कि जब हमको ये बता दिया गया कि सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के ये तरीके हैं जब मन निस्तरंग हो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने तो वो मेला पक्का स्वामी हो जाता है तो फिर वो मां को शंका होती है शंका तो वो संसार के लिए करती है कि आपको समझ में आ जाए ये बात कि अगर ऐसा है तो इन सारी सांसारिक व्यवस्थाओं का क्या महत्व है उनकी क्या अहमियत है पूजा पाठ और जितने भी हमारे संसारिक अनुष्ठान हैं, उनकी क्या अहमियत है कितनी वजन है उनमें और जप क्या है और जपे किसको पूजा क्या है पूजे किसको और पूजक कौन है और पूज्य कौन है जब ये सारी बातें वो पूछती है और ध्यान किसका करें तो हुए कस्य वा होमो, यादव कस्य फिर हम हवन किसको करें हविष्य किसको दें और यज्ञ में हम किसका यजन करें यानी वो सारे प्रश्न एक साथ पूछती है कि जब हमारे जितने अनुष्ठान हैं, जो यज्ञ हैं क्या इनकी कोई अहमियत है तो वो एक आधी लाइन में भैरव जवाब देते वो कहते हैं कि ऐशात्र प्रक्रिया बाज्ञा ये तो समस्त बाह्य कलाप है प्रक्रिया यानी प्रोसीजर्स क्रियाकलाप है ये तो बाहरी क्रियाकलाप है स्थलेश मृगक्षण है कि हे मृगनयनी यह तो स्थूल रूप में है अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि स्थूल रूप में आरंभिक रूप से जैसे एक बच्चे को हवाई जहाज उड़ाते सिखाना है पायलट बनाना है तो क्या आप सीधे पायलट की सीट पर बिठा सकते हो उसको क्रमबद्ध रूप से आपको गणित भी पढ़ाना है और कितने ही विज्ञान पढ़ाना है इंजीनियरिंग पढ़ाना है और उसको मॉडल बनाते हैं वास्तविक में देखो तो आपको मॉडल बनाते हैं एरो मॉडलिंग होता है मॉडल बनाते हैं उसके बाद में मॉडल से प्रयोग करते हैं उसके बाद में वो प्रशिक्षण लेता है और तब जाके कहीं पायलट बनता है तो वही स्थिति वो ये बताते हैं कि इनका स्थूल रूप महत्व जो पूजा पाठ और जितने भावे हमारे क्रियाकलाप हैं जप है ध्यान है इन सबका बाह्य रूप से मोटे रूप में ही महत्व है जैसे भैरव स्त्रोत्र अभी हमने पढ़ा था आज साढ़े आठ से के बीच में भैरव स्त्रोत्र में स्पष्ट लिखा है कि इन सब प्रक्रियाओं से जितनी बाह्य प्रक्रियाएं हैं इनसे सांसारिक ताप मिटता है गरीबी मिट जाएगी घर में दरिद्रता नहीं आएगी कोई विघ आएंगे तो शांत हो जाएंगे लेकिन इनसे कोई भी पारमार्थिक लाभ नहीं होता कभी ऐसा नहीं होगा कि इन सब पूजा पाठ करने से परमेश्वर मिल जाएगा इनको पूजा पाठ करने से जीवन सार्थक हो जाएगा पूजा पाठ करने से आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैर तो कहते कि पारमार्थिक लाभ इन क्रियाकलापों से नहीं होता सांसारिक ताप की शांति होती तो दोनों में एक क्रमबद्धता है पहले आप सांसारिक ताप की शांति करो और सांसारिक ताप की शांति के बाद क्रमबद्ध तरीके से आप जब आगे बढ़ते हो तो उसके बाद में हमको इस परम मिलन के लिए कामना करना चाहिए कि हम इस जीवन का जो सर्वोच्च सार है वो है मेला पक यानी जो इस आत्मा का परमेश्वर के साथ मिलन हो जाता है सबसे बड़ा विवाह है सबसे बड़ा मिलन है तो वो कहते हैं कि एशात्र प्रक्रिया बाहिया ये तो बाहरी प्रतिक रूप की प्रतिक्रिया प्रक्रियाएं हैं प्रोसीजर से हैं। की है स्थूलेश मृगे क्षण की बाहरी मृगने क्रियाएं हैं इनसे मुझसे मिलन होने की कोई संभावना इससे जो भी पूजक है ध्यान करने वाला है उसका सांसारिक लाभ हो सकता है मुझसे मिलन का जो पारमार्थिक लाभ है परमार्थ क्या है और सांसारिक लाभ क्या है एक वित्त का मिलना धन का मिलना सांसारिक लाभ है किसी बाधा से मुक्त हो जाना सांसारिक लाभ है दरिद्रता से बच जाना दरिद्रता ना आए हमारे घर में ये सांसारिक लाभ है हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे ये भी सांसारिक लाभ है लेकिन पारमार्थिक लाभ क्या है परमार्थ शब्द का मतलब होता है परम अर्थ परम का मतलब होता है कि उससे बड़ा कोई नहीं परम का मतलब होता है चरम उससे बड़ा कुछ भी नहीं अर्थ का मतलब होता है धन तो परमार्थ शब्द का मतलब होता है वो धन जिसका स्वामी इस संसार का सबसे धनवान है उससे बड़ा धनवान कोई भी नहीं जो परमार्थ जिसके पास है चाहे वह फटा पाजामा पहन के घूमता हो उससे उसका कुछ लेना नहीं क्योंकि ये सांसारिक अर्थ और परमार्थ में बहुत फर्क है सांसारिक अर्थ इस संसार तक साथ देगा सांस बंद होने के बाद में कोई साथ नहीं देगा और उसको अर्जित करने में हमसे जो भी कर्म सुकर्म दुष्कर्म हुए हैं उसके परिणाम को भोगने के लिए हमको अगले जन्म के लिए तैयार रहना है लेकिन परम वो है जो इस संसार में तो कुछ भी साथ दे ना दे लेकिन इस सांस बंद होने के बाद साथ देगा और उसके बाद में हमारे किए गए कर्मों को भोगने के लिए भी हमको कोई बाध्यता नहीं यानी वो कर्म वो अर्थ जो वास्तविक धन है रियल प्रॉपर्टी है वह है जो इस सांस के रुकने के बाद भी साथ देगी वास्तविक तो वही हो सकती है जो साथ ना छोड़े और जो साथ छोड़ दे वो वास्तविक कैसी हो सकती है हम कितना भी अर्जित करें इस सांस के साथ में वो हमारा साथ छोड़ देते सांस ने साथ छोड़ा कि सांसारिक अर्थ ने भी साथ छोड़ा फिर वो क्या है जो साथ जाएगा वो परम अर्थ साथ में जाएगा तो वो परमार्थ यानी परम धन वही साथ जाएगा तो कि हे देवी उससे अर्थ मिलेगा परमार्थ नहीं मिलेगा अर्थ तो मिल जाएगा संसार के समस्त आप शांत हो जाएगा भूख नहीं लगेगी भूख लगेगी तो अच्छे से अच्छा खाना मिल जाएगा ठंड लगी तो अच्छे से अच्छा बिस्तर मिल जाएगा अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाएंगे अच्छे से अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाएगी अच्छे से लोग तुम्हारे को तारीफ करने वाले मिले लेकिन इस सबसे परम अर्थ नहीं मिलेगा जो अंतिम प्राप्तव्य है अल्टीमेट प्रॉपर्टी है वो नहीं मिल पाएगी जो आपका साथ देगी शरीर तक साथ देने वाली चीजें मिल जाएगी शरीर के साथ छोड़ने के बाद साथ देने वाली कोई चीज नहीं मिलेगी भूयो भूय परे भावे भावना भाव्य ते ही जप सोत्र स्वयं नादो दो मंत्रात्मा जब पे अब इसमें वो वो बताते हैं कि जब योगी जब करता है इसको अपन संक्षेप में आज बताते हैं फिर उसको और विस्तार से अगले बार में ले लेंगे कि जब योगी जप करता है तो उस योगी का जब कैसा है एक संसारिक व्यक्ति अपना मंत्र जपता है और उसको पुरस् करता है उस मंत्र का कि हमको इतना जपना है और ये हमने इतना टारगेट कंप्लीट कर लिया है इस जप का लेकिन एक मंत्र है जो परमेश्वर शिव जपता है परमेश्वर शिव ने अपने आप को प्राण के रूप में ढाला प्रथम प्राण है प्रेणता याने उसने अपने आप को सबसे पहले जीव बनाने के लिए प्राण में परिवर्तित हुआ शिव अपने आप को जीव बनाने के क्रम में सबसे पहले प्राण में परिणित हुआ तो वो प्राण जब तक इस संसार में रहता है सतत एक जाप करता है चाहे वो चींटी में हो चाहे गाय में हो चाहे कुत्ते में हो चाहे इंसान में हो वो एक जब सतत जपता है उसी जप को योगियों ने सोहम बोला है उसी जप का नाम सोहम बोला है जो सतत उस जप जब को जपता है तो योगी उस जप के प्रति जागृत हो जाता है और वह जब अपने आप चलता है क्योंकि वह योगी अपने शरीर से नहीं जपता उसको जो शरीर से जपा जाए वो जब सीमित जप है वह सांसारिक फायदा दे देगा परमार्थिक लाभ वो भी नहीं देगा क्योंकि यहां एक सीमा हमको समझना जरूरी है कि धर्म और आध्यात्म में जो फर्क है वही फर्क बाह्य और भीतरी में बाह्य जब बाह पूजा बाहें तीर्थ बाहें अनुष्ठान और आंतरिक जब आंतरिक पूजा आंतरिक अनुष्ठान इन सब में हमको जब तक फर्क नहीं समझ में आएगा हमको धर्म अध्यात्म का फर्क भी नहीं समझ में आएगा धर्म एक नियमीकरण है एक बंधन में नियम में सही रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाने की चीज धर्म वो है जो आपको इस संसार में एक रास्ता दिखाता है कि अनुचित से बचो उचित की तरफ चलो लेकिन इसके बाद जब आप परिपक्व होते हैं तो उस अनुचित और उचित का फर्क भी आपके लिए विलीन हो जाता है क्योंकि अब अनुचित के प्रति आपकी रुचि नहीं है और उचित के प्रति आपका कोई मोह नहीं है उन दोनों से विरक्त हो जाता है और उसके बाद वो अपना वास्तविक मार्ग चुनता है तब वो आध्यात्म की लकीर शुरू होती है तब अंतर यात्रा यात्रा शुरू होती होती है अभी तक हमारे संसार में बाहर यात्रा होती। चार धाम करके आएंगे ये हमारी बाहरी यात्रा है अंतर यात्रा तब होगी शुरू जब हम अपने भीतर उतरेंगे तो भीतर की यात्रा जब हमारी शुरू होती है तब वो कहते हैं कि तब हमारा योगी सोहम मंत्र को जपता है जप हाँ सोहत्र स्वयं नादो जो स्वयं नाद है यानी जो स्वयं अपने आप चल रहा है योगी तो खाली उसके प्रति जागृत हो जाता है योगी नहीं जपता इसके उसको कैसे भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं पहले हम जपेंगे शिव को फिर शिव जपेंगे हमको इस तरह से हमारा भक्ति मार्ग में यह भी कहते हैं कि हम कृष्ण को जपेंगे और फिर अंत समय में कृष्ण हमको जपेंगे वही बात यहां है कि एक मंत्र है जो बाहरी तौर पर तो हम जीवन में जपते हैं लेकिन अब योगी उस भीतर जो शिव जपरा है उस मंत्र उसके प्रति जागृत हो जाता है तो यही वास्तविक जप है तो भूयो भूय परे भावे भावना भावे भावते ही या जप सो स्वयं ना दो मंत्रात्मा जप इस तरह से इसको हम और ज्यादा विस्तृत व्याख्यापन अगली बार में इसको समझने के प्रयास करेंगे क्योंकि आज समय सीमित है अपने पास तो हमने आज उपसंहार शुरू किया 112 धारणाएं पिछली बार तक पढ़ चुके थे एक धारणा जिसमें संसार को देखें तो हमको शिव दिखता है और शिव को देखें तो संसार दिखता है सोने को देखें तो दुकान दिखती है और दुकान को देखें तो सोना दिखता है इस तरीके से जब हमारी दृष्टि ट्रांसपरेंट हो जाती है हमारी दृष्टि पारदर्शी हो जाती है तब हमको अंतिम सत्य दिखाई देता है शिव को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये संसार को कभी भी बना देगा और संसार को देखते ही समझ में आता है कि ये वास्तव वास्तव में शिव ही है और ये कभी भी शिव में पुनः समा जाएगा इसलिए हमारी ट्रांसपेरेंसी हो जाती है विजन की तो इस तरह से जब हम सत्य का दर्शन कर लेते हैं वही हमारी एक अंतिम ओ, आई ओपनर है अंतिम हमारा विजन चेंज है अंतिम हमारी दृष्टि में परिवर्तन है और दृष्टि बदलती है तभी संसार के प्रति हमारी जुड़ाव बदलता है एक मोह का जुड़ाव होता है एक का जुड़ाव होता है और एक न उसको मोह होता है, तो है। न उसको घृणा होती ब्रह्मांड से प्रेम होता है बस तो यही प्रेम का संदेश योग का सर्वोच्च संदेश है और यही मेला के लिए अर्ता है अंतिम मिलन के लिए ये हमारी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि हम सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलें तब हम उस मेला के अधिकारी हो सकते हैं इस आत्मा को जो अभी हमको इस वक्त मिली है इस शरीर को मिली है इसको परमात्मा में विलीन होते साक्षी बन सकते तो वह अंतिम हमारा लक्ष्य है और यह विरले को मिलती है वो कहते हैं क्यों विरल को मिलती है क्योंकि हमारा सांसारिक जितना आकर्षण है वो परमार्थ के बजाय सिर्फ अर्थ तक सीमित हो जाता है उस परमार्थ के प्रति हमारी रुचि जागृति नहीं हो पाती तो इस तरह से जो अब तक आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त करते हैं